खिलाओ मालूम पड़ता है वे आनंदित थे वे तथाकथित तपस्वियों जैसे दुखी नहीं है बुद्ध से यह नहीं हो सका ये विचार में लेना बहुत कीमती होगा और समझना आसान होगा टाइप अलग था बुद्ध से यह नहीं हो सका बुद्ध ने भी यही सब साधना शुरू की जो महावीर ने की है लेकिन बुद्ध को हर साधना के बाद ऐसा लगा कि इससे तो मैं और दीनहीन हो रहा हूं कहीं कुछ पा तो नहीं रहा हूं इसलिए छह वर्ष के बाद बुद्ध ने सारी तपश्चर्या छोड़ दी स्वभावता बुद्ध ने निष्कर्ष लिया कि तपश्चर्या व्यर्थ है बुद्ध बुद्धिमान थे और ईमानदार थे ना समझ होते तो यह निष्कर्ष भी ना लेते अनेक नासमझ लगे चले जाते हैं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 कभी आप सोचते हैं कितने बजे हैं ख्याल आता है नौ और घड़ी में देखते हैं ठीक नौ बजे आप सोचते हैं संयोग चूक गए एक अत झलक मिली थी अगर ऐसी आपको कोई झलक मिलती हो तो इस पर प्रयोग करें इसको संयोग मत कहें बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा इस पर प्रयोग करें अगर घड़ी पर आपने सोचा नौ बजे हैं और घड़ी में नौ बजे हैं तो फिर अब इस पर प्रयोग करना शुरू कर दें कभी भी घड़ी पहले मत देखें पहले सोचें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 उससे मेरी आत्मा का कहीं तालमेल नहीं होने वाला है। संयम को चुने अपने को खोजें सिद्धांत का बहुत आग्रह न रखें अपने को खोजें अपनी इंद्रियों को खोजें अपने बहाव देखें कि मेरी ऊर्जा किस तरफ बहती है उससे लड़ें मत वही आपका मार्ग बनेगा उससे ही पीछे लौटें और विधायक रूप से अतन्द्रीय का थोड़ा अनुभव शुरू करें और प्रत्येक व्यक्ति के पास अत क्षमता है उसे पता हो न पता हो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 उस वक्त मेरी बड़ी बुरी हालत होगी बाकी बूढ़े हंसे आंखें मिशकाई उन्होंने कहा नहीं इसमें कोई इतने परेशान मत हो सभी की जिंदगी में बचपन में ऐसे मौके आ जाते नसरुद्दीन ने कहा व्हाट? व्हाट आर यू सेइंग? दिस इज अबाउट यस्टरडे तुम कह क्या रहे हो बचपन ये कल की ही बात है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 नसरुद्दीन ने कहा कि अब तुमने मुझे पकड़ा यह तो झंझट का सवाल है यह झंझट का सवाल है लेकिन इसका जवाब मैं तुमसे एक सवाल पूछ कर देना चाहता हूं वट है तुम क्या कर रहे हो यहां हम तो सौ साल से तुम्हारा तो सुनते हैं कि अनंत काल से तुम यहां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 क्योंकि जब भी हमें संयम का ख्याल उठता है तो लगता है निषेध ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो तो ये ही तो हमारा जीवन है सब छोड़ दें तो फिर जीवन कहां है ये निषेधात्मक होने की वजह से हमारी तकलीफ है मैं नहीं कहता कि ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो मैं कहता हूं ये भी पाया जा सकता है ये भी पाया जा सकता ये भी पाया इसे पाओ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 की बड़ी मुसीबत का मामला है कहा है, कैसे भागे इस किस तरह से इसको बताएं और निकले यहां से तभी नसरुद्दीन ने कहा कि और मेरा छोटा लड़का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में तो अधिकारी को जरा प्रफुल्ता हुई संग बहुत अच्छा प्रतिभाशाली मालूम पड़ता है क्या अध्ययन कर रहा है नसरुद्दीन ने का गलती मत समझो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 आप पहुंचने की फिक्र करना द्वार की जिद्द मत करना कि मैं इसी दरवाजे से प्रवेश करूंगा हो सकता है वो दरवाजा आपके लिए दीवाल सिद्ध हो लेकिन हम सब इस जिद में हैं कि अगर जाएंगे तो जिनेद्र के मार्ग से जाएंगे कि जाएंगे तो हम तो विष्णु को मानने वाले हैं तो हम तो राम को मानने वाले हैं तो हम राम के मार्ग से जाएंगे आप किस मानने वाले हैं यह उस दिन सिद्ध होगा जिस दिन आप पहुंचेंगे